प्रश्नोत्तर दीप माला गुरु तत्व जिज्ञासा किसी शिष्य की गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा है परंतु कुछ विषयों में परस्पर वैचारिक मतभेद है तो क्या शिष्य अपराध का भागी होगा समाधान श्रद्धा तो ऐसी वस्तु है जो मतभेद को समाप्त कर देती है फिर भी गुरु शिष्य में यदि कोई वैचारिक मतभेद हो जाए पर वह कार्य रूप में परिणित न हो पाए अर्थात शिष्य गुरु से किसी प्रकार का विवाद न करे तो वह अपराध का भागी नहीं बनेगा उसमें श्रद्धा तो है पर विचार करने से बुद्धि में नहीं पट रहा है सुरेश्वराचार्य जी की अपने गुरु आद्य शंकराचार्य जी के प्रति अटूट श्रद्धा थी फिर भी दोनों की प्रक्रियाओं में भेद दिखाई देता है वस्तुतः प्रक्रिया अलग होने पर भी सुरेश्वराचार्य जी ने मूल सिद्धांत का खंडन नहीं किया है जिज्ञासा विषय स्पष्ट होने पर शिष्य को गुरु से कई बार तर्क वितर्क करना पड़े तो क्या वह कर सकता है समाधान विषय को समझने के लिए शिष्य गुरु से चर्चा कर सकता है चाहे वह जिज्ञासा हो या तर्क वितर्क पर गुरु से कभी कुतर्क नहीं करना चाहिए अर्थात किसी सिद्धांत को काटने के लिए अन्यायपूर्वक चर्चा नहीं करनी चाहिए जिज्ञासा यह प्रसिद्धि है कि गुरु के अंदर जो संकल्पात्मिका वृत्ति है वह शिष्य के अंदर प्रवेश करके उसके अज्ञान का नाश करती है फिर शब्द को ज्ञान के लिए मुख्य प्रमाण क्यों कहा है समाधान गुरु के अंदर जो ज्ञानात्मिका वृत्ति है वह नाद के रूप में अभिव्यक्त होती है वह नाद स्थान और प्रयत्न के सहयोग से मध्यमा और वैखरी वाणी के रूप में क्रम से बाहर प्रकट होगा पहले वर्ण के रूप में वर्ण से पद और पद से वाक्य बनेगा वाक्य में एक अर्थ निहित होगा वह वाक्य श्रोता के श्रोत्र से टकराएगा तब उसे ग्रहण करेगा अब जो गुरु के अंदर वृत्ति थी वह शिष्य में आ जाएगी वही ज्ञानात्मिका वृत्ति है वही संकल्पात्मिका वृत्ति है इसी को कहा तत्संकल्पात्मिका तद तदभाविता वृत्ति इस प्रकार गुरु के अंदर जो मानसी वृत्ति है वह श्रोत श्रोता तक पहुँचने में कई प्रकार की प्रक्रिया से गुजरती है इसलिए कहा न सोचती प्रत्योलोके यह शब्दानुगमादृत्य वाक्य प्रदीप ब्रह्मकांड संसार में कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं है जिसमें शब्द का अनुगमन न हो तथा कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जिसमें ज्ञान का अनुगमन न हो जब ज्ञान में शब्द का अनुगमन होता है तो वही शब्द के माध्यम से फिर ज्ञान रूप होता है इस प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए जिज्ञासा क्या गुरु मंत्र देते समय गुरु के द्वारा शिष्य की परीक्षा करना अनिवार्य है यदि है तो परीक्षा किस प्रकार करनी चाहिए समाधान शास्त्रों में मंत्र दीक्षा के पूर्व शिष्य की परीक्षा पर बहुत बल दिया है तंत्र शास्त्र में तो विशेष तौर से बल दिया है वहाँ कहा है परीक्षिताय दातव्यम वस्त्रार्धोषिताय च योगिनी हृदय शिष्य की कम से कम छह महीने परीक्षा करके ही मंत्र देना चाहिए तंत्र शास्त्र में और भी बताया है न देयम परिशिष्येभ्यो नास्तिकेभ्यो नचेस्वरी ना न ना शुश्रूषा नरथ प्रदायनाम योगिनी हृदय गुरु को देखना चाहिए कि, कि किसी अन्य शिष्य तो यह नहीं है यदि अन्य जगह से दीक्षा ले रखी है तो पुनः मंत्र दीक्षा लेने में इसका क्या प्रयोजन है आजकल देखते हैं लोग गुरु बदलना भी एक फैशन के समान समझते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है जो शास्त्र की बात को नहीं मानता उसमें कुतर्क करता है ऐसे व्यक्ति को भी दीक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि उसमें श्रद्धा का अभाव है जो उसे आगे नहीं बढ़ने देगा किसी सेवा के लिए बोला तो बहाना बनाकर बच गया ऐसा व्यक्ति क्या साधना करेगा इसलिए सेवा में आलस से करने वाले व्यक्ति को भी दीक्षा नहीं देनी चाहिए कुछ लोग जानते हुए भी शास्त्र के अर्थ का अनर्थ करते हैं ऐसे लोग अपने लिए और अन्य लोगों के लिए बहुत घातक होते हैं इस प्रकार के लोगों को मंत्र दीक्षा नहीं देनी चाहिए अन्य भी छोटी बड़ी बहुत सी बातें हैं उनका भी गुरु को अच्छी प्रकार से विचार कर लेना चाहिए इसलिए कम से कम छः महीने तो देखना ही चाहिए आजकल तो लोग तर्क देते हैं कि श्रद्धावान है तो बिना परीक्षा लिए ही दीक्षा दे सकते हैं पर श्रद्धावान है या नहीं यह इतनी जल्दी कैसे जान लेंगे इसलिए इन बातों पर विशेष रूप से विचार कर लेना चाहिए